सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं विशेष रूप से इनका जो सब्जेक्ट है वो साइंस है खास इसमें केमिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक विशेष ट्रेड के बारे में बात करते हैं कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में बात बताते हैं ताकि आपको अपना करियर चॉइस करने में या किसी ट्रेड के बारे में जानकारी हासिल करने में बहुत आसान हो इसलिए आज हमारे साथ सीमा पंड्या जी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में सीमा पंड्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार सीमा पंड्या जी मैं ये जानना चाहूँगा कि साइंस तो फील्ड में आप काफी समय से हैं तो साइंस के बारे में बत, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ खास बातें बताएं कि साइंस स्ट्रीम में जाने के बाद किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं मेरा विषय है केमिस्ट्री केमिस्ट्री विषय यानी कि रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र जीवन के हर हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल्स हमारा ये जो शरीर है पृथ्वी जल वायु यानी कि केमिकल्स का ही बनाया हुआ है एस एस के बाद बच्चे साइंस स्ट्रीम ज़्यादा पसंद करते हैं सभी बच्चों को या तो इंजीनियर बनना होता है या तो डॉक्टर या तो डेंटिस्ट या तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट। इंजीनियरिंग लाइन में अगर हम देखने जाएं, तो किसी मैकेनिकल इंजीनियर बनना होता है कॉम्प्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स या तो फिर सिविल यही लाइन बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं मैं तो कहती हूँ आप केमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो अरे आप इन्वायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी ले सकते हो आज के युग की जो सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग उसका हल निकालने में देश की सहायता कर सकते हो बीएससी एमएससी करने के बाद रिसर्च कर सकते हो देश का नाम रोशन कर सकते हो डॉक्टर सी राव जिन्हें पिछले साल भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ था वो भी हमारे एम एस यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री फील्ड के ही थे मेरे बहुत सारे पुराने विद्यार्थी हैं उन्होंने की भी यही चाहना थी कि हम इंजीनियर बने बड़े डॉक्टर बने लेकिन जरा हट के दूसरी फील्ड उन्होंने पसंद की केमिकल इंजीनियर लिया अरे मेरा जो एक पुराना स्टूडेंट है उसने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ले के आज ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम हमारी है उसे सॉल्व करने में सहायता कर रहा है हमारी बहुत सारी कंपनियाँ जैसे कि रिफाइनरी फर्टिलाइजर्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज अरे हमारे देश की जानी मानी सबसे बड़ी कंपनी ओएनजीसी, वो हर होनहार मेहनती और जो इंसान है उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके तरक्की के द्वार खोल देती है आज के इस कंप्यूटर युग में टेक्नोलॉजी के युग में हम जिससे बने हैं ये पांच तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश जो खुद अपने आप में केमिकल है केमिस्ट्री है तो बच्चे आप बिल्कुल डरिए मत अच्छे नंबर से पास हो जाइए और जो लाइन आपको मिले फिर वो इंजीनियरिंग की हो या कुछ भी हो उसमें मेहनत करके आगे आइए यही शुभकामना है सीमा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं सीमा जी साइंस फील्ड से जुड़ी हुई है तो केमिस्ट्री में किस तरह से आप मास्टरी कर सकते हैं कैसे आपका फ्यूचर बन सकता उसके है उसके बारे में बताएं एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि सब बच्चे दो साइंस लेना पसंद करते हैं और इसमें केमिस्ट्री का क्या रूल है केमेस्ट्री को कैसे वो लोग आगे बढ़ के जैसे कि इंजीनियरिंग की बात हम लोग करते हैं काफ़ी लोग इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में में बताइए। केमिकल इंजीनियर अगर हम देखने जाएं तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है जैसे कि रबर टेक्नोलॉजी है या तो फिर केमिकल्स जो निकाले जाते हैं फर्टिलाइजर्स है वो किससे बनते हैं केमिकल से ही बनते हैं ऑयल पेट्रोल ये सभी केमिकल्स है तो उनको इनके बारे में सिखाया जाता है और ये हमारे रोजिंदा जीवन में कैसे उपयोगी होते हैं इसके बारे में उन्हें बताया जाता है अभी देखो हर व्हीकल को पेट्रोल की ज़रूरत है डीजल की ज़रूरत है ऑयल की ज़रूरत है तो ये सभी को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जाता है तो कम पोल्यूशन करने वाली जो ऑयल है कम पोल्यूशन करे ऐसी वाली जो पेट्रोल है वो हम कैसे कर सकते हैं ये भी एक सोर्स है ये भी उन्हें सिखाया जाता है ऑल्टरनेटिव सोर्स कैसे यूज़ करते हैं ये भी सिमा तो जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को समझ रहा होंगे की केमिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छा करियर बन सकता है बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल बन सकता है आप अगर इसमें आगे बढ़ते है क्यूँकी जो हमारे डेली नीड्स है क्योंकि आज हम लोग कहीं भी जाना चाहते हैं तो गाड़ी की जरूरत पड़ती है और आज वैसे भी आदत हो गए कॉलोनी से मार्केट जाने के भी लोग पैदल नहीं चलते हैं उसके लिए भी बाइक या फिर अपना घर का जो कार है उसको यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा नीडी हो गए हम लोग तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो इसमें केमिकल इंजीनियर जो है केमिकल uh, इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो काफी मुकाम अच्छा बना सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक और बात मैं बताना चाहूंगा केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए किस तरह की क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए क्या स्किल उसके अंदर होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने जनरली जब बच्चे इलेवेंथ ट्वेल्थ में आते हैं तो वो समझते है कि केमिस्ट्री बहुत कठिन विषय है ऐसे देखने जाए तो कठिन नहीं है कठिन तब तक है जब तक हम उसे यूज़ नहीं करते जैसे साइकिल चलानी बचपन में हमें बहुत कठिन लगती थी टू व्हीलर चलाना बहुत कठिन लगता था कैसे गियर पर करते हैं कैसे हॉर्न बजाते हैं कैसे साइड देते हैं कैसे उसकी सिस्टम बहुत डिफिकल्ट लगती थी लेकिन जैसे जैसे हमने शुरू किया आसान होता गया केमिस्ट्री विषय का भी ऐसा ही है केमिस्ट्री विषय शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन जैसे जैसे बच्चे उसको प्रैक्टिस करते जाते एक्सपीरियंस करते जाते उसके अंदर जब वो पढ़ने लगते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाते अगर सिंसियरली कड़ी मेहनत के साथ रोज का काम रोज अगर बच्चा करता है तो उसको बोर्ड की एग्जाम हो या स्कूल की एग्ज़ाम हो कोई परेशानी नहीं होती हाँ रोज का काम रोज ये जो नियम है ये जो सिद्धांत है वो उसे हमेशा याद रखना और मन में रिवाइज करते रहना है देखो ये रिवाइज बा की बात जब मैं करती हूँ तो ये चलते चलते भी हम कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे सामने बुक होनी ही चाहिए बुक के बिना भी मैंने जो भी कुछ पढ़ा है उसको मैं मन में चिंतन कर सकती हूँ मन में उसको याद कर सकती हूँ अगर ऐसे बच्चा करता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे एक बात मेरी बचपन की याद आ रही कि केमिस्ट्री जब बात करते हैं और उसमें जो है फॉर्मूलाज बहुत होते हैं आ, H2O ये वो सारी चीज़ों को जो है याद रखनी पड़ती है तो वो, वो उसका थोड़ा सा बोरिंग लगता है इसके लिए क्या करें बिल्कुल सही बताया आपने बहुत ही बोरिंग है और थोड़ा कन्फ्यूजन वाला भी है क्योंकि ये वाटर बाई एच कार्बन डाइऑक्साइड बन गया सीओ कार्बन मोनऑक्साइड बन गया सीओ लेकिन ये सभी ये साइंस है ये सभी के फंडा होते हैं सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ गए जिसे हम स्पेलिंग बनाते हैं ना कैट सी ए कैट हमें पता है कि कैट का प्रोनाउंसिएशन अगर ऐसा है तो स्पेलिंग ऐसा ही बनता है उसी तरह हर फार्मूला का जो केमिकल नाम होता है उसके हिसाब से ही फार्मूला बनती है जैसे मैंने बोला कि कार्बन डाई डाई का मतलब हो गया दो तो और कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का सिंबल है O, तो फार्मूला बन गए CO2। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड मोनो का मतलब हो गया सिंगल वन तो उसकी फार्मूला बन गई CO। तो ये जो बेसिक फंडा है वो अगर बच्चे का क्लियर होता है तो धीरे धीरे इसमें भी उसको परेशानी नहीं होती है सीमा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने फार्मूला को याद रख सकते हैं केमिकल नेम्स को कैसे याद कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जिन चीज़ों को बहुत मुश्किल समझते हैं शायद उसको समझने में या उसका जो टेक्निक है उसकी जानकारी शायद हमारे पास नहीं होती है जिसके लिए हमें मुश्किल लगती है अगर हम लोग एक्सपर्ट के साथ इन बातों को शेयर करेंगे शायद मुझे लगता है कि जो हार्ड लगने वाली चीज़ है वो बहुत ही आसान हो सकता है ईजी हो सकता है तो इसीलिए आप जब भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आपको लगता है या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल सा ऐसा कुछ आपके सामने आ जाता है तो उस समय एक्सपर्ट से ज़रूर बात कर दी बात कर ले और अपने टीचर से या अपने घर में किसी बड़े से भी ज़रूर बात कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता जरूर निकल आएगा क्योंकि आ, कोई भी चीज़ ऐसा मुश्किल नहीं है क्योंकि हम लोग अगर ये चीज़ें मुश्किल समझते तो फिर कोई केमिकल इंजीनियर बनता ही नहीं था <laughs> तो आज केमिकल इंजीनियर्स बहुत सारे लोग हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको आसानी लगी होगी उन चीज़ों को करने में तो हमें भी आसानी लगेगा लेकिन जहाँ पर मुश्किल आता है बस उसमें एक ही चीज आपको करना करना है है कि बस एक्सपर्ट्स से बातचीत उस विषय पर। चलिए ये ट्वेल्थ साइंस के बाद कर सकते हैं तो ट्वेल्व साइंस का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फॉर्म भरे जाते हैं और ये सभी प्रोसेस ऑनलाइन होती है और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कॉलेजेस के और लाइन के आपको कौन सी लाइन पसंद करनी है तो क्वालिटी देखो क्वालिटी में तो मैं तो यही बताऊंगी कि बच्चा मन में उसको ठान लेना चाहिए कि मुझे ये काम करना है अगर बच्चा मन में ठान लेता है तो मैं तो मानती हूँ कि उसे कोई नहीं रोक सकता और वो वो अपना मुकाम हासिल कर ही लेगा तो फॉर्म भर लीजिए फिर आपका जब नंबर आएगा आपको ऑप्शन दिया जाएगा आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं सीमा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और भी बहुत सारी बातें हम करना चाहते हैं आपसे लेकिन अभी लेते हैं कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो नस्कराते रहो रुक जाना। के जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये पहाड़ के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 rai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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सीमा पंड्या जी से जय अम्बे विद्यालय में पढ़ाते हैं सेकेंडरी हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस उनके पास और उनकी बातों से भी हमें पता चलता है कि वो किस तरह से गहराई में वो सारी बातें बताते हैं तो फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सीमा जी से कि हर विद्यार्थी की अपनी अपनी एक टैलेंट होती है उसके मन में हजारों सवाल होते हैं लेकिन बच्चा डरता है उसको डर लगता है की मैं ये बोलूँ और मेरे दूसरे जो दोस्त है वो हसेंगे मैं ये जो बोलता हूँ वो वाकई में सही है या गलत है ये डर उसके मन में छुपा हुआ रहता है तो मैं तो मानती हूँ कि बच्चों को थोड़ा खुल के अपने जो शिक्षक है अपनी जो गुरु है उसे खुल से बात करनी चाहिए उसके मन में जो भी संशय है जो भी से, वो आराम से वो पूछ ले ये नब उसको मन में डर रखे कि भाई लोग क्या बोलेंगे मैं ये काम करता हूँ तो मुझे उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा काम करते रहो काम करने का फल जरूर ही मिलता है मैं एक बात बताती हूँ मेरा एक पुराना स्टूडेंट था क्लास में कभी कुछ न बोले मैं उसको कुछ बोलूं पूछूं तो भी जवाब न दे चुपचाप रहे एक बार जब मैंने उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ तो क्यों कुछ बोलता नहीं है तीन दिन से आता भी क्यों नहीं है तब उसने बताया कि मैडम मैं क्या करूं मुझे डर लगता है क्लास में आते मेरे मन में इतने सवाल है इतने मैं पूछने को डरता हूँ मैंने बोला तुम डरो मत अलग से आ जाओ मुझे पूछो आप क्या पूछना चाहते हो तब उसने बताया मुझे कि मैडम मेरे बहुत प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व करूं मैंने बोला देखो बेटा आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप फेस करो उसको सॉल्व करो और हमसे जो बड़े हैं उसके साथ शेयर करो तो ऑटोमेटिक आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे तो पढ़ाई के जो दो तीन प्रॉब्लम थे उसने मेरे साथ शेयर किए मैंने उसका सोल्यूशन निकाला और वो फिर खुश भी हो गया और मुझे भी थोड़ी खुशी मिली कि चलो भाई मेरा जो बच्चा है मेरा जो स्टूडेंट है उसको कहीं ना कहीं मैंने उसको हेल्प की या मेरी हेल्प से वो आगे बढ़ा बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं मुश्किल होता नहीं लेकिन मुश्किल बना लेते हैं कई बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि सही जवाब ही देना चाहिए गलत जवाब नहीं देना चाहिए इसके वजह से भी कई बार हम लोग उत्तर जो है देने में असमर्थ हो जाता है लेकिन हमको जो मन में आ रहा है वो टाइम पर आपको बोल देना है उससे क्या होगा आपके मन का जो थोड़े जो उलझन है वो सुलझ जाएंगे और आपको एक स्टेज फियर या अंदर मन में जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा लेकिन जब कि आपको स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे अगर आप नहीं बोलेंगे तो कभी भी नहीं बोल पाएंगे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सवाल का जवाब देना है भले सही हो या गलत हो इसी मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लें और इन सारे चीज़ों को जैसे कि कोई भी ट्रेड होता है केमिकल इंजीनियर हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या किस भी ट्रेड में आप जाना चाहते हैं तो झिझक नहीं होना चाहिए मन में आप बिल्कुल फ्रेंकली एकदम खुले मन से आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए अपने मन को भी खुला छोड़ दीजिए और हर सवाल का जवाब पाने के लिए आप आतुर ये जिज्ञासा मन में बना के रखें तो बहुत जल्दी आप सक्सेस पाएंगे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा सीमा जी से बहुत ही अच्छी बातें आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की बातें कुछ बताइए जो आपके यहाँ पढ़ के गया है क्योंकि काफी समय से आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट होकर गए हैं अलग अलग पोजीशन पे भी पहुँच गए होंगे आपके स्टूडेंट्स के बारे में बताइए मुझे याद है एक मेरा स्टूडेंट था अयाज दाबी वाला बहुत ही सिंसियर काम में भी बहुत पक्का रोज का काम रोज करने वाला लेकिन वो इलेवेंथ में था मैं इलेवेंथ साइंस में केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ इलेवेंथ और ट्वेल्थ में लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन में उसकी कमी थी तब मैंने उसको एक नाइन्थ के बच्चे का पेपर दिखाया और उसको बोला देखो बेटा आप हर मायने में बहुत सही हो एक जो कमी है ये प्रेजेंटेशन की तो वो इतना अच्छा था उसने भी मान लिया कि हाँ मैडम ये भले नाइन्थ का बच्चा है लेकिन मैं इससे भी सीखता हूँ तो देखो ये छोटे उससे छोटे उम्र के बच्चे से भी उसने सीखा और उसने बोला हाँ मैडम मैं मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर दूंगा और उसने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर दिया और 12 साइंस में वो पूरे गुजरात में फोर्थ नंबर था और उसने बायो लिया हुआ था और बायो में वो पूरे गुजरात में फर्स्ट था तो मुझे भी बहुत खुशी हुई और हमें भी गर्व हुआ हमारे स्कूल को मुझे भी गर्व हुआ कि नहीं देखो और इतना नम्र बिल्कुल अभिमान या बिल्कुल गर्व उसमें नहीं था ये जो नम्रता के जो गुण उसमें थे उसकी वजह से आज न्यूरोलॉजिस्ट बनाया जो न्यूरोलॉजिस्ट वो उसका पहले से सपना भी था कि मुझे यही बनना है और आज वो हमारे गुजरात में ही कॉलेज में ही उसने एडमिशन लिया था आज से पाँच साल पहले और अब वो डॉक्टर बनकर बाहर आ गया और अभी जब भी मिलता है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है उसे भी बहुत आनंद होता है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया अपने स्टूडेंट का इस तरह की कई बातें हमारे जीवन में हम लोग एक छोटे छोटे एग्जांपल्स को भी अगर सुन के अपने आप को मोटिवेशन दे तो काफ़ी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और मुश्किल कुछ भी नहीं है मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ़ एक अंदर से मन में जिज्ञासा बना लें और मन में ठान लें कि मुझे यही बनना है और उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तो आपके सामने वो चीज़ें आई जाती हैं इसीलिए कहीं भी किसी भी मुकाम पे किसी भी ट्रेड को करने के लिए अचीव करने के लिए बिल्कुल डरिएगा नहीं बस हिम्मत करके उसमें आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए तो आप उस मुकाम तक पहुँच ही जाएंगे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा हम लोग कई बार हमारे जो विद्यार्थी होते हैं दसवीं बारहवीं या डिग्री लेने के बावजूद भी वो अपने करियर को फ्रेम नहीं कर हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम लोग डिग्री हासिल करके फ्रेमिंग करेंगे अपने आ, देखेंगे कि कहाँ पहुँचना है कई लोग आ, टेंथ होने के बाद हम लोग सोचेंगे करियर के बारे में या ट्वेल्थ होने के बाद करियर के बारे में सोचेंगे ये जो सोच है कब से शुरू होना चाहिए किस तरह से हमको फ्रेम करना चाहिए उसके बारे में बताइए एक्चुअली मैं बताऊँ आपको अभी के बच्चे जो है वो एथ से ही अपने दिमाग में ठान लेते हैं अपने दिमाग में वो सोच लेते हैं कि मुझे ये बनना है पहले हम पूछते थे ना हम भी जब छोटे थे अब हमने किसी किसी ने हमें पूछा होगा कि क्या बनना है तुझे तो हम बोलते थे डॉक्टर तब हमें पता नहीं था कि डॉक्टर क्या है कैसे पढ़ा पढ़ते हैं क्या करना है उसके लिए कुछ पता नहीं था लेकिन डॉक्टर की इमेज हमारे मन में थी तो हम बोल देते थे, थे डॉक्टर लेकिन अभी के बच्चे जो है उनका ये नहीं है वो उनके मन में बिल्कुल उन्हें पता होता है कि उसे क्या करना होता है मेरा अभी एक नाइन्थ स्टैंडर्ड का बच्चा वो मुझे पूछ रहा था कि मैडम ये इतनी सारी लाइन है लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है मुझे कुछ हटके कुछ अलग करना है मुझे सब आम नहीं बनना बनना मुझे खास बनना है तो मैं भी मिनट सोचने लगे कि देखो ये और का बच्चा अभी जस्ट नाइन्थ में आया था एथ पास होके मैंने सोचा देखो अभी से उसके मन में ऐसा है कि मुझे आम नहीं बनना है तो इसकी सोच कितनी अच्छी तो मैंने बोला बेटा आपको क्या बनना है उल्टी देखती हूँ देखता हूँ मैडम अभी मैं एक दो महीने में तो ठान ही लूंगा कि मुझे क्या बना लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि मुझे आम नहीं बनना है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने सुनाया अपने विद्यार्थी का काफी विद्यार्थी जो है इस बात पे मूंज जाते हैं मेरे ख्याल से ट्राइबल एरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पर थोड़ा सा ये बातें रहती है कि वो लोग करियर को फ्रेम नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग बाद में बनेंगे या पढ़ाई पूरा कर ले फिर बाद में क्या बनना है वो सोचते हैं तो इन बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा की आप क्या बनना है ये अभी से ही सोचना शुरू करें क्योंकि जितना जल्दी आप अपने आप को तैयार कर लेंगे सोच लेंगे कि मुझे ये बनना है उतना ही ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा उतना ही ज्यादा आसान होगा करियर का और जो कुछ आप बनना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दीजिए तो आपके लिए अपना करियर बनाने में या करियर को फ्रेम करने में बहुत आसानी होगी और एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा सीमा जी आपसे कि आप हमारे लिसनर्स को हमारे विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं बच्चों को यही बताऊंगी की आप जो भी काम हाथ में लेते हो उसे अपनी लगन से सच्ची लगन से पूरी मेहनत से करो सफलता आपको जरूर मिलेगी बिल्कुल भी उसमें करते हो तो सफलता जरूर मिलेगी जाते जाते एक बात में आपको बताऊंगी शायद पिछले साल की बात है मेरा ये अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ब्रह्म कुमारी आबू रोड पे एक बड़ा आश्रम है वहाँ शिक्षकों की शिविर मेरी सिस्टर है पूर्णिमा पंड्या ज्ञान में चलती है पिछले अठारह साल से वो क्या उसके हस्बैंड उसकी बेटी सभी ज्ञान में चलते हैं तो उसने मुझे बताया कि देखो भाई ऐसा कुछ है आप चाहोगी आना मेरे मन में भी एक विचार आ गया कि चलो चलते हैं क्योंकि उसके द्वारा में बहुत कुछ मैंने सुना हुआ था तो मुझे भी थोड़ा लगा की चलो देखते है क्या है ये जानकारी तो थी लेकिन महसूस नहीं किया था जानकारी होना और महसूस करना दोनों अलग चीज़ है तो मैंने सोचा चलो चलते हैं और हम उसके साथ गए वहाँ हमने तीन दिन का शिविर था तीन दिन मैंने अटेंड किया बहुत ही अच्छा लगा इतना अच्छा लगा उसका विषय जो था मूल्य शिक्षण हमारा जो जीवन है यंत्र युग जीवन है कंप्यूटर का युग है टेक्नोलॉजी का युग है इस युग में मूल्यों का जो मूल्य है गिरता जा रहा है हमें उसे रोकना है और बच्चों में मूल्य का सिंचन करना है तो ये छोटे छोटे मूल्य दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन जब काम करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करते हैं सबको पीछे छोड़ देते ये छोटे छोटे मूल्य सच बोलो दूसरों को प्यार करो किसी के साथ नफरत न करो सबके साथ प्यार से बात करो ये छोटे छोटे मूल्य आराम से बड़े बड़े बनकर कब पहाड़ बन जाएंगे और हमें ऊपर उठा देंगे ये हमें खुद को पता नहीं चलेगा तो वहाँ मैंने ये जो सीखा वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूँगी कोशिश क्या करना है मैंने ठान लिया मैं ठान लेती हूँ कि ये जो मूल्य है मेरे जीवन में मेरी कोशिश रहती है बच्चों को भी मैं हमेशा बताती हूँ कि बेटा बढ़िया नंबर न लाओ लेकिन अच्छे इंसान बनो अगर आप अच्छे इंसान हो आपके सामने दुनिया सर चुकाएगी 90% 80% जरूरी है ये नहीं है जमाने के साथ हमें चलना है लेकिन बढ़िया बनो इंसान अच्छे बनो अच्छे इंसान बनते हो तो प्रगति आपके सामने सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद सीमा पंड्या जी बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया हमारे साथ में मूल्यों के बारे में आपने बताया है और हमारे विद्यार्थी मित्र जो सुन रहे हैं अभी हमें तो वो भी अपने जीवन में मूल्यों को अपनाएं और आगे बढ़े बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया कि परसेंटेज की बात नहीं है एक अच्छे इंसान होने की बात है सच्चाई हो ईमानदारी हो तो आपको जो है कहीं भी आप जो है बूखा नहीं रह सकते हैं और आपको जो है गिलती नहीं फील होगा एक अच्छे इंसान के रूप में समाज में सेवा करते रहे आपका करियर बहुत ही ब्राइट हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और सीमा पंड्या को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इस तरह के लेकर आपके साथ होंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो